सारे लोग बोलते रहते हैं, बदर हो और क्या हो, एक छोटा बच्चा अपनी मां से बोलता है हम बीमार हो गए हैं जी हमको हॉस्पिटल ले जाना है ले चलिए बोलते है चलो वो जहाँ वो, वो, वो, वो शहर के उस साइड में है हमें दौर वाले लोग हो तो बोले कि वो, वो राहू के पास हॉस्पिटल ना वो हमको ले चले राहुल वेटनरी हॉस्पिटल हॉस्पिटल को ले जाए जानवर के अस्पताल में ले जाए बोलते हा हमको वहीं ले जाइए क्यों बोलते जो भी खो बोला कोई जरा बोलता है कोई सोर बोलता है कोई बंदर बोलता है कोई बोलता है सभी लोग हमको जानवर की तरह से देखते हैं तो बीमार भी हो जाएंगे तो जानवरों के अस्पताल तो में जाना है अब वो बच्चे ने बड़े सुंदर ढंग से सब लोगों के के ऊपर कटाक्ष करा लेकिन आप अपने मन के अंदर झांक के देखिए अभी शाम को एक सज्जन आए साके थे साकेत से हमने बोला कि मेरा थोड़ा ध्यान व्यान कर लिया तो अरे गुरु जी कागिरता होती नहीं है मन बड़ा चंकर उनको 20 मिनट लेक्चर दिया कि चंचल नहीं है आपका मन और बाद में उन्होंने अपनी मुंडी हिलाई बोलते हां इस दृष्टिकोण से तो नहीं है हमने उनको बोला कि आपको ऐसा करते हैं एक नोट की गड्डी देते हैं जरा हम भी गिनते हैं आप भी गिनो और देखेंगे कि किसके अंदर एकाग्रता ज्यादा है ऐसे खटा खट गिन लिया कि हम तो आगे नहीं पहुंचते और वो ने पूरी कंट्री को गिंद डाला बोला ये जो है कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या फोकट मैं बोलती हूं कि तुम्हारे कंसंट्रेशन नहीं तो लेकिन गुरुजी ये जो है ध्यान की एकाग्रता जिस समय हम गीता पढ़ते हैं जिस समय उपनिषद पढ़ते हैं उस समय कहां चली जाती है उस समय तो मन हमारा बहुत संचल है बोला भाई अगर संभव हो तो शाम का हनुमान चालीसा का प्रवचन सुन लो बंदर जैसे मन को भगवान से मिलाने की विद्या है ये हनुमान चालीसा की महिमा है हर व्यक्ति का मन जो है वो बंदर और आपकी जो पलक जपक रही ना टक टक टक टक टक ये दिखाता है आपका मन कैसे चल चले जा रहा है जहां मन में स्थिरता होती है सब शांत हो जाता है आपके मन के अंदर जितनी सुंदरताएं हैं सब उभर के आ जाए जो भी विद्या आपको इस प्रकार से बना देती है वो ही विद्या आपके जीवन में कल्याण कल्याणकारी है कुछ साथ में नहीं जाएगा ये मन ही साथ में जाता है पिछले जन्म से भी मन साथ में आया है और अगले जन्म में भी मन साथ में जाएगा और कुछ साथ में नहीं जाएगा जो व्यक्ति अपने मन को सुंदर बनाता है वही व्यक्ति बुद्धिमान और जिसने मन पे ध्यान नहीं दिया नहीं बिजी है और ये है और फलाना है दिमाग का है काम धंधा है मैं बात समझते क्या आप लोगों को क्या पता बाबा जो हम तो संसार के लोग बड़े बिजी लोग हैं और ऐसा वैसा ठीक है भैया बिजी लो लेकिन तुम्हारे भी कुरुक्षेत्र में एकाग्रता की जरूरत है कि नहीं निश्चय करने हैं तुमको अनेकों प्रकार की विषम परिस्थितियों में उचित निर्णय करना है महान चीज में अपने चित्त को लगाना है तुम्हारा मन शांत और सुंदर होना चाहिए तो हनुमान जी का जो ये एक व्यक्तित्व तो बनाया बड़ा सिंबॉलिक है वानर रूप वानर रूप आप जब भी देखिए तो कोई इतिहास मत याद मत करना कि बहुत पुराने समय में जंगल में ऐसे वानर योनि हुआ करती थी उन्होंने भगवान लाल की मदद करी थी अरे भगवान तो ऐसे आनंद के धाम है उनके लिए तो चींटी भी मदद करती है तिलहरी भी मदद करती है उनकी मदद क्या वो तो जो सबके प्राण है सबकी आत्मा है उनको तो मदद के लिए किसी की जरूरत होती है क्या प्रश्न उनकी मदद का नहीं है प्रश्न यहां पे हनुमान जी के व्यक्तित्व की विशिष्टता है आप जब जब देखिए तो इसको एक आध्यात्मिक कौन से देखिए हनुमान जी जो है हमारे मन के पति वो व्यक्ति जो हर चीज को रामायण को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है इतिहास के दृष्टि से सभी सब लोग नहीं देखते हैं। एक जो है ऐसे आचार्य लोग आत्मबोध में भगवान शंकराचार्य जी को देखे, उन्होंने आत्मबोध में पूरे रामायण को एक श्लोक में लिख के दिया है बोलते हैं ये अध्यात्मिक रामायण है राम जी जो है वो अयोध्या से निकले और उनकी शांति जो है वो अलग हो गई शांति मोह के सागर के परे राग द्वेष रूपी राक्षसों से रक्षित अभिमान के द्वारा अभरकडनैप उनसे दूर जो है आदमी की शांति को रामायण का मूल जो है आशय ये है कि हमारी जो मन की शांति खो गई है वो शांति कहां चली गई कौन ले गया उसको ही दोबारा रिक्लेम करना और वो जो भी मोह का सागर है उसको पार करना है जो भी राज द्वेष रूपी राक्षस हैं उनको समाप्त करना है और वही शांति स्वरूपा भगवती से एक होना है और जिस समय राम जी जो है सीता से एक हो जाते हैं तो पुनः अयोध्या में आते हैं जहां कोई युद्ध नहीं होता है उसको अयोध्या बोलते हैं जहां कोई संघर्ष नहीं होता है जहां कोई चंचलता नहीं होती है जहां कोई धर्म संकट नहीं होता है पूरी रामायण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूरी गीता आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यद्यतिहास हुआ था भगवान कृष्ण का अवतार हुआ राम जी का अवतार हुआ लेकिन भगवान के ये समस्त जो ग्रंथ हैं जो कथाएं हैं मात्र इतिहास की थोड़ी हैं। अगर इतिहास के अंदर होते तो आपके इतिहास के क्लास में भी लिए जाते ना कोई हमको स्कूल कॉलेज में हिस्ट्री के क्लासेस में ना जी आते हैं ना कृष्ण जी आते वहां चंगेज खान आते वहां फलाने जो है वहां दूसरे आक्रांता आते उन्होंने देश पे आक्रमण कराना कौन ने हमको इतिहास में पढ़ाता था हमको याद है एक बात में गुरुदेव बोल रहे थे बोलते तो हैं दी ओनली हिस्ट्री विच वी नो इज हिस्टोरी हिस्ट्री शब्द आप देखिए कैसे लिखते हैं हिज है है स्टोरी इज हिस्ट्री बोलते हैं इट इज हिस्टोरी अगर हमारे इतिहास ग्रंथ हैं पुराण हैं रामायण है, है, है भागवत है तो इट ऑल हि स्टोरी के जीवन में परमात्मा का आपकी वास्तविकता की ये अनेकों कथाएं हैं आपको मार्गदर्शन है इसी इसीलिए रामायण को पढ़ने का तरीका ये होता है कि पहले वेदांत पढ़ो तब रामायण समझ में आती है अगर आपको महाभारत पूरी पढ़नी है तो दांत पढ़ो गीता का पहला श्लोक आता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजुत्सव माम का पांडवा शैव किम कुरुवत का संजय से पूछते हैं कि हे है संजय हमारे लोग और वो पांडू के लोगों ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कि धर्म का क्षेत्र है वहां पे क्या करा था से गीता प्रारंभ होती है ना इसके ऊपर हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि देखिए ये कुरुक्षेत्र कौन सा है यह आपका ही मन है इसी मन के अंदर खड़े होकर आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं यही तो कुरुक्षेत्र है यही पे तो अच्छे बुरे का संघर्ष होता है यही पे तो कौरव विद्यमान होते हैं और यहीं पे पांडव विद्यमान होते हैं और यह भी कितना सिंबॉलिक है कि सदैव कौरव ज्यादा होते हैं पांडव कम होते हैं। अच्छी प्रेरणाएं बड़ी कम होती हैं और अति संसारी प्रेरणाएं ज्यादा होती है जो हमको पुनः संसार में खींच ले जाती है ऐसे किसी परिस्थितियों में खड़ा हुआ व्यक्ति धर्माचरण करन करने का उत्सुक अपनी उथल पुथल से युक्त वो भगवान से मार्ग लेता है और उसको ठीक धर्म का निर्णय करने का भगवान कृष्ण एक सूत्र देते हैं। बोलते हैं किसी भी परिस्थिति में अगर तुम गीता को पढ़ते हो तो राइट निर्णय करने की क्षमता तुम्हारे पास आ जाती है आध्यात्मिक प्रसंग है पूरी गीता जो है ब्यूटी यह है कि एक ऐतिहासिक प्रसंग को लेके आध्यात्मिक उसके अंदर प्रस्तुति करना भी ऐसा कार्य करते हैं कि ऐतिहासिक घटना को आध्यात्मिक रंग देकर प्रस्तुत करते हैं वो विशेष प्रकार के साहित्य को हम लोगों के वहां माइथॉलॉजी बोलते हैं। ये माइथोलॉजी माइथॉलॉजी मतलब कि आध्यात्मिक रहस्यों को बताने का एक ऐतिहासिक कथाओं को निमित्त बना के बहाना तरीका अंदाज तो वहां पे ऐतिहासिक घटनाएं भी होती हैं निश्चित रूप से राम जी आए थे और वहां अयोध्या में वो राज्य करा था जन्म हुआ था सयू है सब कुछ आज जाके देखो कहां वनवास है कहां लनका में आज भी हम लोगों ने तो जब से धर्मनिरपेक्षता की विकृत परिभाषा का आश्रय लिया है सब सत्यनाश कर दिया है लंका सरकार ने तो जहां हनुमान जी थे जहां सीता जी थी जहां उनको जो अशोक वाटिका सब संरक्षण करा हुआ है सब भी जो है एज बना हुआ है उसको बहुत संभाल के रखा हुआ है। यह सब ऐतिहासिक घटना जरूर थी लेकिन इसकी सुंदरता ये होती है कि इन पूरी ऐतिहासिक घटना को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा जाता है प्रस्तुत करा जाता है हनुमान जी का व्यक्तित्व भी केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है आपके ज्ञानी मन के सूचक हैं जो बंदर जैसा होता है और देखिए हनुमान जी की महिमा जहां पे किसी को हनुमान जी जैसा ज्ञान प्राप्त तो होता है वहां पर उनका ज्ञान देखिए उनकी शक्ति देखिए उनका विवेक देखिए उनकी भक्ति देखिए उनके गुण देखिए उनका सामर्थ्य देखिए और किसी व्यक्ति के अंदर कोई ज्ञान और गुण अच्छा है उसका सबसे बढ़िया प्रमाण क्या है हमारे संत लोग हमारे भगवान हमें स्नेह करने लगे वो प्रसन्न हो जाए हनुमान जी का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि भले राम जी हो इतना प्यार करते थे इतना स्नेह था हनुमान जी के प्रति कि उनके लिए कहा कि तुम हमको भरत से भी ज्यादा प्रिय हो यह वाक्य हनुमान जी के लिए राम जी ने प्रयोग करा और कोई भी ऐसा पूरा व्यक्तित्व पूरे रामायण में नहीं लिखता है जिसको सीता जी ने अपने पुत्र की तरह बुलाया है बोला हे सुत हे बेटा वाक्य सुनने के लिए पूरी रामायण में अनेकों लोग तरस रहे थे सीता जी ने केवल एक के लिए नाम लिया है और वो है हनुमान जी भगवान राम के स्नेह और आशीर्वाद के पात्र बने सीता जी के लिए स्नेह आशीर्वाद के पात्र बने लक्ष्मण जी जैसे कोई वैराग्य की प्रतिमूर्ति, मूर्ति भगवान के प्रति शरणागत और समर्पण का जीवन ही जिनका था एकमात्र न घर न बार न रिश्ते न ना नाते ऐसे अगर हनुमान लक्ष्मण जी के प्रति उनके हृदय में भी किसी के प्रति प्रगाढ़ प्रगाढ़ा भावना थी वो हनुमान जी थे और भरत जी को तो आप जानते हैं सब अयोध्या के लोग वो भाई सब राम जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनकी माताएं वो सीता जी विदाउट एनी एक्सेप्शन सब लोग उनके प्रति इतना स्नेह का भाव रखते थे कि हनुमान जी का व्यक्तित्व और उनका जीवन भी धन्य था आपके जीवन में आपके कर्म ऐसे हों कि आपके बड़े बुजुर्ग आपके प्रति बड़ा स्नेह रखें आपके साथ के लोग आपके प्रति मित्रता रखें आपसे छोटे लोग आपके प्रति बड़ा आदर रखें तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही सुंदर है और विशेष रूप से हमारे संत तो लोग तो किसी से कुछ लेना देना नहीं होता उनके अंदर तो तो कोई राग द्वेष नहीं रहता विश्वास करना पड़ता है वो तो अगर आपके व्यक्तित्व को देख के प्रसन्न है तो खास बात है उस व्यक्तित्व में तो हनुमान जी का व्यक्तित्व ऐसा था, था कि सब लोग खुश दुश्मन भी जो है करते थे बोलते अगर है? हनुमान जी जिस समय लंका जला दला के आए थे उस समय वहां के सब लोगों से पूछो सवेरे सवेरे उठ के हनुमान जी का जाप करा करते थे हनुमान जी के सपने आया करते थे कहीं वो वानर ना आ जाए कहीं वो वानर ना आ जाए और जिन को घूसा पड़ा था वो लोग तो हनुमान जी को जीवन भर नहीं भूल सकते थे बोलते हैं बाद में हनुमान जी ने भी आपको पता है महाभारत किसने किसने डायरेक्टली सुनी है महाभारत के जो प्रसंग है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया वेदव्यास जी की कृपा से संजय ने जो है धृतराष्ट्र को सुनाया और भगवान की कृपा से रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे थे पूरे उन्होंने जो है वो महाभारत की लड़ाई फर्स्ट ठंड देखी हनुमान जी से बाद में पूछा गया क्यों हनुमान जी कैसी रही अलते क्या बहुत ये कोई लड़ाई थी लड़ाई थी श्री राम जय राम जय Jai Ram, Jai Ram, Jai. नुमान जी के व्यक्तित्व का आध्यात्मिक सिंबोलिज्म देख रहे हैं कि हनुमान जी हमारे चंचल मन के प्रतीक होते हैं और यही मन जिस समय ज्ञानवान होता है तो बहुत समर्थ हो जाता है इतना ज्ञान इतनी शक्ति इतना सामर्थ, समस्त सिद्धियां इतनी कृपा आशीर्वाद सबका बड़े प्रसन्न है छोटे प्रसन्न है साथ वाले प्रसन्न है ऐसा जीवन जिसको जीना हो अगर आप ज्ञान को बहुत ही आदर देते हैं हनुमान जी जैसा ज्ञान नहीं किसी के साथ अगर आप बल का आदर देते हैं अनेक उत्पुष्ट लोगों से निपटने का सामर्थ्य होना चाहिए हनुमान जी को ही अपने हृदय में रखना चाहिए अगर आप भक्ति को समझते हैं तो हनुमान जी तो भक्ति के आचार्य माने जाते हैं और सुंदरकांड का नाम ही सुंदर कहा गया है क्योंकि सुंदरकांड में दो बड़े महान भक्तों की चर्चा होती है हनुमान जी और विभीषण की भक्ति की हमको वहां चर्चा मिलती है इसीलिए सुंदरकांड की सुंदरता होती है इसीलिए हनुमान जी के व्यक्तित्व में क्या कुछ नहीं है और हिस्सा हम लोग प्रारंभ भी करते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आप तो ज्ञान के सागर हैं गुण के सागर निश्चित रूप से हम अपने हृदय में सदैव ज्ञान के सागर को बैठाएं, और जहां किसी के अंदर ज्ञान हो हमारा सर झुके वहां पे प्रेरणा को प्राप्त करें, नमन करें वहां पे। कोई भी क्यों ना हो तो ज्ञान होना चाहिए गुण होने चाहिए तो जो ज्ञान और गुण का पुजारी होता है उसके हृदय में निश्चित रूप से हनुमान जी बैठते हैं ऐसे हनुमान जी को सबके श्रद्धा का आस्पद बनाने के लिए यह अद्भुत सी एक कृति है जिसको हम लोग बहुत महत्व देते हैं हम तो जैसे आपको पिछली बार भी बता रहे थे हनुमान जी को गीता के सिद्धांत को जीने वाले की जीती जाती एक मूर्ति समझती अगर गीता का सिद्धांत किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरीके से दिया है अपने शास्त्रों के अंदर अनेकों लोगों ने बड़ी भक्ति से बड़ी श्रद्धा से बड़ी पूर्णता से निष्कामता से निर्भीरता से निश्चिंतता से उसी को हम मान जी समझे इसीलिए गीता के स्टूडेंट्स के लिए हनुमान जी बहुत महान है भक्तों के लिए महान है ज्ञानियों के लिए महान है को जिस समय हनुमान जी को लंका भेजना था तो बोला इसका जरा हम ज्ञान का टेस्ट तो कर ले और ज्ञान का टेस्ट सदैव विघ्न देखने के द्वारा होता है किसी का संतुलन बना रहता है किसी का विचार चलता रहता है विघ्न की प्राप्ति कोई मुसीबत नहीं होती है विघ्न की प्राप्ति आपके विवेक की परीक्षा होती है आपके संतुलन की परीक्षा होती है। यहाँ पर भी लाइफ जाती है और आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा लाइफ चली जाएगी उस समय आपका संतुलन बना रहे उस समय शांत होके रोइे निश्चिंत होके निर्भीक होके कोई मन को जो है वह किसी तरीके से ग्लानि से युक्त नहीं होना है किस्मत को नहीं रोना है बोलते ऐसी परिस्थिति में शांति से भगवान के भरोसे रखते हुए रास्ता निकालता ऐसी परीक्षा करनी थी तो देवताओं ने भेजा और देवता लोग बड़े बड़े चालक होते हैं नेता जैसे होते हैं वो नेता लोग ही देवता होते हैं देवताओं जैसे ऐश्वर्य होते हैं ख्याति होती है तो ये नेता लोग जो ने है वह उन्होंने एक तरफ से हनुमान जी को भेजा और दूसरी तरफ से देवताओं ने जो है वह सांपों की माता सुड़सा उसको भी भेजा देखो तो दुष्टता उनकी हमारे गोस्वामी जी देवताओं के तो बहुत नाराज रहते हैं अगर रामायण में पड़ो न बोलते हैं इन्होंने हमारे भगवान को बलवा भेजा है वहां जो है बेचारी मंथरा की बुद्धि मृष्ट कर दी और कहीं का जो है वहां ऐसी बुद्धि कर दी सब जो है देवताओं ने करा ऊपर बड़ी गुस्सा रहते और जहां काम हो जाता है तो ऊपर से फूल बरसाते हैं जहां उनका काम हुआ तो आके सब टोकरी लेके खड़े रहते हैं उबर उठा मतलब हमारी गणित बढ़िया चल रही तो बड़े खसाए उनपे और यहां पे तो देखो हनुमान जी को अनेकों प्रकार की मुसीबतें देने के लिए सांपों की माता सुरसा सुरसा नाम अहिन कह माता सांपों की माता को भेजा जाओ जरा उसकी परीक्षा लो खा जाना और हनुमान जी से बोला हनुमान जी थोड़े बहुत कष्ट आएंगे निपट लेना बोला तो थोड़े बहुत आएंगे तो ठीक है तुम किसको लाए हो कष्ट देने के लिए थोड़ा तो संकोच करो ने? लेकिन सुरसाबाद ने पूरा प्रसंग हुआ आशीर्वाद दिया उसने बोला हम तुमको आशीर्वाद देते हैं तुम सुखी होगे सफल होगे जाओ तुम परीक्षा में पा बोला तो कि देखो देवता लोगों ने तो आज आपको खाना भेजा है अब जहां पे किसी को बोला कि ये हमारा अन्न है तो हनुमान जी ने बोला कि यार अन्न को तो खिल खिलाना चाहिए और सबके अपने अपने होते हैं तो फिर अब हम इस सामने कैसे इसके मुंह से कैसे निकालने उन्होंने तो एक प्रपोजल रखा कि करना कि हम माता जी वापस आके अपना काम कर ले आपके मुंह में हम प्रवेश हो जाएंगे हम अपने आप को उपलब्ध करेंगे खा लेना हमको ये हमारा वचन है मतलब तो क्या समझा हुआ हमको कभी शेर किसी हिरण को बोलता है कि जाके हम अपना काम कराएंगे वापस आएंगे हम खा लेंगे तुमको हम खा लेंगे तुमको हम, हम छोड़ेंगे नहीं हनुमान जी ने बोला थोड़ी विचित्र ये राक्षसी है खाना सामने रखा हुआ है वो बोले खा लेंगे तुम खा अरे तो खाओ ना बोल अरे वो खा लेंगे खा लेंगे कुछ गड़बड़ बोला खाओ ना सो तुमको देरी क्यों सही बोला हां इस बार से गड़बड़ हो गया तो मुंह खोला उसने हनुमान जी दुखने होंगे और उस दो उसने और बढ़ाकर और दुखने होंगे और पता लगा कंपटीशन सौ योग उसने मुंह खोल दिया तो वो भी जो है वह उतने विशाल तो हो चुके थे उन्होंने सोचा कि ये थोड़ी तो ईगो ट्रिप चल रही है। से छोटे हुए मुंह में प्रवेश भी करा वापिस निकले और प्रणाम कर देखो माता जी हमारा संकल्प पूरा हो गया वो तो आश्चर्यचकित थी, थी हो, का, का, का, का, हो गया वो भी तो यही था इतना बड़ा बन रहा था एकदम छोटे बन के मुंह में प्रवेश करा अपना वचन भी पूरा कर दिया अपना संकल्प भी पूरा कर दिया उसको भी इंप्रेस कर दिया राक्षस लोग सदैव ईगो ट्रिप पे रहते हैं होलियार बन जाऊ तुमसे ज्यादा पढ़े तुमसे ज्यादा पढ़े तुमसे ज्यादा पढ़े हनुमान जी बोलते हैं ऐसे लोगों से छोटे बन के निपट उसको जीत लिया क्या क्या विघ्न उनके जीवन में आए पहला विघ्न तो आता है कि यहां से एक पूरा पहाड़ समुद्र से निकल आया फल थे उसमें और उनसे जो है उन्होंने बोला कि आइए आप भगवान के भक्त हैं आप बैठ के थोड़ा सा ब्रेक लीजिए फल फूल खा लीजिए फिर आगे जाइएगा एक अच्छे व्यक्ति मिले एक दुष्ट व्यक्ति मिले और एक भयंकर आतंकवादी खाऊ थे वो मिले एक एक प्रकार के व्यक्ति को इतना इंटेलिजेंटली होने हैंडल करा वो जो एकदम पहाड़ सामने आ गया था वो उनके पिताजी का ऋणी था वो बुरा हमारे पर काट दिए गए थे तो आपके पिताजी ने हमारी मदद करी थी तो बड़ा पुराना रिश्ता है आप उनके पुत्र हैं, पवन देवता के आई एम सो आप आए हैं आपका तो जरूर खाना पीना व्यवस्था करेंगे नाश्ता पानी रखेंगे उन्होंने ऐसे अच्छे लोगों को सत्कार करा धन्यवाद करा और बड़ा प्रसिद्ध वचन है वहां पर राम का दिकी इन्हें दिनों को ही विश्राम हम राम जी के काम के लिए निकल गए हैं कोई विश्राम का प्रश्न भी नहीं है हमको और थकावट की कोई बात ही नहीं है हमारे अंदर थैंक यू सो मच फट से निकल गए और एक जो तो राक्षसी थी वो समुद्र के अंदर रहती थी और जो परछाई होती थी परछाई पकड़ के खींच लेती थी और उनको खा देती थी इसको ईर्षावृत्ति ईर्षा वृत्ति परछाई देख के किसी को खींचती है किसी की परछाई देके जलती है परछाई लंबी है तो बड़ी जलती रहती है तो एक ऐसी राक्षसी थी तो परछाएं उसने देखा एक एकदम पकड़ लिया खा ली पेट में ले गई तो भवान जी बोला तुम्हारी अजीक ऐसी पेट में पूरे के पूरे गए वहां पे थोड़ी बहुत बॉक्सिंग वॉक्सिंग आनी चाहिए पेड़ चीर के बाहर निकल आया और उसको खत्म कर दिया कुछ चीजों का विमर्श कर देना से नामो निशान खत्म कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। ये ये मद, ये अभिमान रखती मात्र में इनको कोई जगह नहीं देनी चाहिए खत्म करके आगे बढ़े और जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो वहां पे लंकि थी रावण ने बहुत अद्भुत प्रकार की एक चौकीदार रखी हुई थी तो हनुमान जी ने समझा यहां पे निश्चित रूप से सुरक्षा होगी तो, हो तो मसक समान रूप बहुत छोटा मच्छर जैसा साइज का रूप लिया और गिने से घुनगुनाते हुए अंदर चले जाने लगे उसने पकड़ लिया कहां जाएगा इधर आओ और वहां पर करके थोड़ी बहुत चर्चा हुई और उसके उपरांत फाइनल सब तो आपको पता है लेकिन हम यहाँ पे मूल चीज बता रहे हैं हनुमान जी ने घूसा कर दिया था और उसके मुंह से खून निकला जब उसके मुंह से खून निकला तो उसको एक पुराना प्रसंग याद आया कि ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दिया हुआ था कि तुम लंका के राजा की सेविका रहोगी राक्षसी रहोगी और जब तुमको कोई बंदर घोसा मारेगा और तुम बेहोश हो जाओगी तो समझ लेना लंका का विनाश तय हो गया है और वो राम जी के रूते हैं वो लंकिनी तो स्तुति करने लगी घोसा खाकर स्तुति करने लगी भगत बन तो गई उनकी ऐसे हनुमान जी जीवन की कोई भी प्रॉब्लम हो अच्छे लोग हो पहली न, जो राक्षसी थी ना जो विघ्न था वो घर बार रिश्ते नातों से मिला करता है थोड़ा बेटा खा लो थोड़ा आराम कर लो अब बहुत साधना कर लिया थोड़ा विश्राम इंटरवल कर लो उसको कैसे निपता कोई खाने वाने वाले आ रहे हैं उनको कैसे निपटता कोई ईसा वाले हैं उनको कैसे निपता तो सब प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए हनुमान जी वहां पहुंच गए और एक हनुमान जी ने वहां जाके ऐसी मुसीबत करी कि सब सोचने लगे कि अगर एक वागर ऐसा है तो भारतीय सेना कैसी होगी और रावण कोई छोटी चीज नहीं थी बहुत शक्तिशाली था तीनों लोगों के ऊपर जीता हुआ था देवता लोग डरते थे हाथ जोड़ के उसके दरबार में खड़े रहते ऐसे रावण को नानी याद दिला उसके घरबार में अनेकों जो है महान योद्धा खत्म कर दिए अनेकों उसके पुत्र खत्म कर दिए उसका अभिमान सुर सुर कर दिया सब की नींद खत्म कर दी लड़ाई के लिए आदमी के मन के अंदर ऐसी जीत हो जाना सबके मन को डरा देना आज यह विजय की पहली जो है सीढ़ी हुआ करती है और यह भी कर कराने के उपरांत जब वापस आए तो भगवान ने बोला हनुमान जी क्या गजब का काम कराया हनुमान जी ने कोई पूछो बेताव नहीं दिया अच्छा धन कना कुछ भी नहीं अभिमान जो बहुत स्थिति करने लगे तो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं बोलते हैं कि प्रभु अब हमारी स्तुति क्यों कर रहे हैं यह सब आपकी महिमा है केवल आपकी कृपा है कि यह सब काम हुआ है हमारे भगवान आप रक्षा करिए रावण से उनको डरने लगा लेकिन किसी और कोई शत्रु है जिसके बारे में बोलते हैं हमारी उससे रक्षा करिए कभी अभिमान न होने वाणी हमने ये करा है ये कभी अभिमान हो नहीं और उनके जहां भगवान ये कह रहे थे कि हम तुम्हारे ऋणी हैं हनुमान हमारी सीता जो है खो गई थी कहां दूर से कहां पता लगाते इतनी बुरी दुनिया में तुम उनका आता पता भी ले आए और शत्रु की तो तुमने नानी आते ला दी ऐसा तुमने अधूर काम करा है और सीता जी का वहां अकेले में दिल जीतना आप सोचिए कितनी मुश्किल की बात है बुध का जला जो है छाप भी फूक फूके जीता है एक साधु के वेश में कोई व्यक्ति आके उनका किडनेपिंग करके ले गया था किस पर विश्वास करती जी? और चुपकी भार में ऐसा कार्य करा कि सीता जी का मंदिर धन्य है हनुमान जी जी भी तो बोलते हैं कि अगर आपको बोलने की तरीका सीखना है वाक पटुता प्राप्त करनी है तो हनुमान जी ऐसा कोई महत्व नहीं है आप बढ़िया बोलते हैं इतनी सुंदर चीजें आपको तो हम सजेशन दे हनुमान जी के जो जो वचन है रामायण में अगर आप निकाल लीजिए ना ये सुंदर वचनों के सर्वोत्कृष्ट आदर्श होंगे इतना बढ़िया बोलते जिस समय सीता जी ने पूछा कि यहां राम जी हमको याद करते हैं क्या राम जी का संदेश दिया था अब देखिए शायद रामजी जी सोचे कि हमको जो है एमेंडमेंट करना चाहिए था हनुमान जी ने जैसा बताया ना वो बताना हमको चाहिए था इतना बढ़िया बहुत सुंदर प्रसंग तो है देखने योग्य है ये और जो तो सीता जी का संदेश उन्होंने जो सुनाया है जहां वो खोलते हैं हनुमान जी वैसे तो जल्दी अभी खोलते नहीं है और जब खोलते हैं तो इतनी ही सुंदर वाणी निकलती है जो हमारे शास्त्र बोलते हैं सत्यम वदा हितम वदा प्रियम वदा मितम वधा बोलने के चार सूत्र होते हैं जो भी बोलो जिसम बोला कब बोलना कम से कम शब्दों में नहीं तो जो चालू करा तो प्रवचन की तरह से एंड नहीं हो जाता गुरु जी आपसे तो दो मिनट बात करनी है कई लोग तो दो मिनट बात करके हमारे पचास मिनट लगाते हैं पहले फोन शुक्र है फोन तो वो कर रहे हैं हमारे दिल नहीं लगता है <laughs> लेकिन इतना लंबा तुमको बोलना पड़ता है कोशिश करो ऐसा नहीं है कि नहीं बोल पा सारे बात बोलना बंद कर दो कोई बात नहीं हम सह देंगे तुमको लेकिन <laughs> कम से कम वह तो बोलने की कोशिश करो और जो बोलो बहुत सुंदर बोलो सदैव पॉजिटिव अच्छी बातें सोचो कल्याण की बातें सोचो प्रियम हुआ बड़ा मीठा बोलो और सदैव किसी का कल्याण हो रहा हो तो बोलना और फाइनल सूत्र है सत्यम बदा जो सही बात है ना भाई वही बोलना गपे के लिए कोई टाइम नहीं है के भी नहीं है तो।, तो इस तरीके से हनुमान जी के अंदर उसके व्यक्तित्व में बोलना हो ज्ञान हो विवेक हो व्यवहार कुशलता हो भक्ति हो ज्ञान हो आपको हनुमान जी जैसा आदर्श नहीं मिलेगा हनुमान जी का भजन इस्तेमाल करा करो भूत विशाज नहीं आए महामान के नाम यहाँ भूत है हनुमान जी का प्रयोग जो है केवल जो है मुसीबत को ताड़ने के लिए नहीं करना जब उसके लिए भी हनुमान जीते अगर भूत डरते हैं तो हनुमान जी के नाम से डरते हैं मंत्र हनुमान जाली था हमको नहीं पता ये भूतों के बारे में सुना है हमने भूतों के प्रवचन और सब संग में ये बातें सुनी गई हैं कि ये दो लोगों का नाम लोग तो सब भग जाएंगे तो जब भी जीवन में मुसीबत आती है कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है केवल हनुमान जी का नाम श्रद्धा भक्ति से लोग सब तक अनेकों दुष्किलों के मंत्र आपके ऊपर बिल्कुल चिंता हनुमान चालीसा पढ़ो आप भूत तो हो जाएंगे किस भूत की मजा ले कि हनुमान जी से पंखा ले रावण लेने से आया है आप सोचते ये भूत तो छोड़ेगा तो ये दायन आपको मुसीबत करेगी फिर तो आप जानते भी हनुमान जी की महिमा कैसे हनुमान जी हैं आपको जो भी कष्ट हो उसको कष्ट से निवृत्ति भी, भी हो और ज्ञान भक्ति शक्ति सब बल हो सामर्थ्य हो हनुमान जी को अपने हृदय में रखना उनका दुकान जाना ये जो है हनुमान चालीसा का प्रयोजन है और इसका प्रारंभ होता है श्री गुरुचरण सरो गुरुदेव की चरण रज को देकर सबसे पहले गुरुदेव का चरण व स्मरण करते उनके चरणों की धूलि से मन नुकुर सुधार उनके चरण की धूलि से अपने मन रुचि दिशे को सांपते जो गायक फल चाह आपके जीवन में चार फल होते हैं जीवन में हर व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए तो चारे उपाय जो है आपको प्राप्त हो जाए आपका तो मन खुश होना चाहिए इस <laughs> इंद्र तो रहा है इंद्र रहा है हनुमान चालीसा के तो सब लोगों को हमने हृदय में ऐसे हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए उनका निधन करना चाहिए और आप जी अपना जीवन बढ़ने के लिए सब आपको वेदांत का ज्ञान तत्व तो का ज्ञान आत्म का ज्ञान सब प्राप्त होगा थोड़ी तो लाल हम लोग इसी प्रसंग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अब हम लोगों ने यह सोचा है कि अनेकों लोगों निवेदन करा कि ए, ये को किसी तरह प्रवचन रखा जाए तो पूनम को पहले सोचा था हर पूनम को रखेंगे लेकिन पूनम श्रंसार को आ गई अमीर का भेद है दुकानों का अंदर गर जा सकता तो so ये सोचा है कि नेक्स्ट टाइम से हर अंतिम रविवार को वाह इंद्र देवता जी जय हनुमान जी प्रया और रामचंद्र जी पार Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram. Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram. शिव हनुमान जय श्या रामचंद्र की जय गव श्री सदगुरुनाथ महाराज की भर पार्वती दर है महादेव हरिओ हर ओया कम ब प्रसाद ध्यान करिए जाए